दस के बाद डेरा संख्या दस राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप कर तारा छोटे के सुन दे संधारा धारा बिकल देख रू जल पावक गगुन समीरा चरचित यतिम शरीरा घट सुतन तदया गई सु व नि के ही लगत गुरुआ उपजा ज्ञान चरण तबला परम भगति गरमागी दारु जोषि कि नानी लबन तो सावत राम गुसाई नगसो ग्रीवन आय सुदीना तक कर्म विभवती सबकीना राम राम कहाझाई राज देहु सुग्री गुंझाई प्रभुपति चरण नायक माता चले सकल पे कर गुना था, था। लक्ष्मण तुरत बुलाए पूर्जन बे प्र समाज राज दिन सुग्रीव कध का राज इस की स्वरण करेंगे इस कुंडा नगरी के बाहर ग्री बाली का युद्ध हुआ भगवान ने बाल के दाण मारा और वो भगवान से वार्ता करते हुए प्रार्थना करते हुए भक्ति मांगते हुए उसने शरीर छोड़ दिया <coughs> इधर ये हुआ तब तक जब वो नगर के लोग सब दल पड़े और <coughs> भगवान कहते हैं इधर कहते हैं बर्वनता के आगे कहते हैं राम बाल निज धाम पठावा वो जब बाली ने अपने शरीर छोड़ा तो उसको शरीर छोटा हुआ जो जीव था वो हो भगवान ने उसे अपने धाम भेज दिया वैकुंठ धाम चला गया वो <coughs> इस प्रकार से उसकी भी गति हो गई स्वर्ग से भी उच्च स्थिति से प्राप्त हो गई है ये उसके भक्ति का उसका ज्ञान का भगवान के समर्पण भाव का उसका फल इस प्रकार से प्राप्त हुआ नगर लोग सब व्याकुल अब नगर के लोग सब बड़े व्याकुल होकर के दौड़े अब दौड़े अब इसको देखो दो प्रकार से कह सकते हैं एक तो यह कि जब सुगरी और बाल करीब धो रहा था तो नगर के लोग सब देखने दौड़ पड़े थे सब लोग चारों तरफ खड़े हुए थे लेकिन जब भगवान ने बाण मारा और देखा लोगों ने कि बाल के बाद बाढ़ लगा और वो गिर पड़ा भगवान राम उसके पास गए और उसने शरीर छोड़ दिया मर गया तो जो लोग तमाशा तो देख रहे थे खड़े हुए वे सब खड़े हो तो नगर सब होकर के के उसको देख करके करके राजा को भागे और नगर के अंदर प्राजमेल था पर उसके घर में जाकर के लोगों ने सूचना की तारा को बताया कि देखो ये तो बाल को मारा गया वहां पर यह सूचना जब उसको मिली तो नाना बिधि लाप करे तारा तो तारा वहां से बिला करती हुई रोती हुई भागी जो उसको खबर मिली इस प्रकार दूसरा प्रकार ये भी कह सकते हैं कि ये सब समाचार कुछ लोगों ने नगर में दिया तो नगर के लोग भी भागे भागे, भागे बाली को देखने के लिए दौड़े आए कि यहाँ पर कैसे बाल मारा गया कहा क्या हो गया तो नगर के लोग दौड़ करके आए एक जगह कहीं पर एक पुराण में कहीं पर यह लिखा हुआ है की नगर के लोगों ने कुछ लोगों ने दौड़ करके तारा को बताया और नगर वाले सब भाग रहे थे नगर के भीतर घुस रहे थे अपने अपने घरों को तो तारा ने उनको समझाया कहा कि वो तो बाली को मारा है तुम लोगों को तो नहीं मारा है तुम क्यों उसके डरते हो तुम क्यों भागते हो तो इसके तय करके नगर वासियों को तारा ने समझाया पहले और फिर रोती हुई मिला करती हुई वहां पर जहाँ बाली मरा पड़ा था भगवान थे वहां पर आई कुछ लोग कथा को दूसरे पढ़ाते अपने माने अब उसको घटना घटी तब घटना घटी मुख्य बात तो वो है अब बात ये किसने किसको खबर दी और कौन कहाँ से आया कौन कहाँ भागा ये तो सब घटना हुई होगी वहां पर लेकिन अब व्रम करते हैं तो कौन आगे की बात कहते हैं पीछे की बात कहते हैं भागे भाग करके यहाँ आए यहाँ से भाग करके वहाँ गए ये सब बातें जो है वो हो इनको इनको महत्व नहीं देते घटना कौन को आगे बढ़ाते हैं इसलिए उन्होंने बस अपना कह दिया नगर लोग शब्दाकर धावा चाजो समझ लो आप बस दौड़े ना, दौड़े अब बहुत जाकुल होने के कारण से उद्विघन होने के कारण से अब शरीर की भी शुद्ध दुषय नहीं रही बालों की भी शुद्ध बुदूषण नहीं रही सब इस प्रकार के दुखी होती हुई रोती हुई जिस प्रकार के आई उसका वर्णन कर दिया बहुत उसने बिलाप किया अब विस्तार तो हाँ, तो तो तो करते रहो तो वहां से रोटी रोटी आई बाल के पास जहाँ वो पड़ा हुआ तो वहां जाकर के देखा तो देखा की बाल घूम पर पड़ा हुआ तो चार रोटी रही घरे आप तो राजा होकर के घूम पर पड़े हुए आप इतने सुंदर शैन कक्ष में कैसे सुंदर पलगुओं पर उस प्रकार के आज जितने जैसे कि मंदिर पलगों पर पलगुओं पर लेटा करते थे और आज आप तो ये भूमि पर पड़े हुए कितनी कितने दुखी की बात है आप उठो यहाँ से कहा भूमि पर पड़े हुए ऐसे दिला करते चले आप तुमको तो क्या हो गया है और तो इस प्रकार पड़े हो फिर उसके पास जा रहे तुम्हारे तो बड़ा खून आ रहा है तुम तो बहुत उसकी क्या हो गया फिर देखा रहे तुम तो जो है प्राणी तुम्हारे शरीर में नहीं है ऐसे कर करके एक एक करके एक एक बात जैसे जैसे निकट जाती गई तो निकट से देखा तो घूम पर देखा तो शरीर को शिथिल देखा फिर निष्प्राण शरीर को देखा तो उनको सब सबको देखते देखते उन शरीर को देख करके तारा बिला करने लगी हाँ हाँ तुम तो इतने शक्तिशाली थे तो बड़े महान थे मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि तुम न जाओ पहले हमने तुमसे कहा था कि सुग्रीव जो है ये इसको बड़े शक्तिशाली लोग मिल गए हैं और उनकी सहायता से ये आया है नहीं तो तुम्हारे सामना थोड़ी कर सकता था मुझे पहले ही सब मालूम था ये सब कहती हुई बिलाप करती रही वहाँ रोती रही भगवान थोड़ी देर खड़े खड़े देखते रहे जब तक वो बिलाप करती रही तब तो सभी लोग सुग्रीव खड़े हैं हनुमान जी भी खड़े हैं भगवान राम भी खड़े हैं लक्ष्मण भी खड़े हैं ये सब लोग वहाँ एकत्र हो गए थे नगरवासी भी लोग आ गए थे उन्हीं के बीच में चारों तरफ घिरे हुए ये तारा इस प्रकार से वहाँ बिलाप कर रही थी बाली के मरने का वो शोक उसका हो रहा था सुग्रीव भी हक प्रगर खड़ा हुआ देख रहा था बाली मारा गया तो बाली को जब मारा गया पहले तो वो उसको शत्रु दिखाई हाँ देता था बाली बालिक जब बाली मारा गया तो सुग्रीव को भी शोक होने लगा और उसके शोक का वर्णन नहीं, नहीं करते थे जी लेकिन सुग्रीव बेचारा दुखी हुआ कहा है मेरा भाई मारा गया भाला भाला हम समझते थे कि जो भगवान मान इस प्रकार से मार दिया उसके मन में दंड था एक तो ये कि शत्रु है मेरा काल के समान है तो बैर भाव भी था और बंधु भाव भी था अब जब वो मारा गया तो बैर भाव तो खत्म हो गया अब बंधु भाव रह गया उसको अभी तो अभी है कि मेरा भाई मारा गया तो बड़ा दुखी तारा वगैरह रोरो कहने लगी कि मैं तो काल भेजगी मैं तो मर जाऊंगी मैं तो इस प्रकार से अपने रो रही थी तो सुग्रीव भी अपने मन में सोच रहा था और बोल भी रहा था इधर हनुमान जी वगैरह से तो मेरा जीवन बेकार भाई मर गया अब क्या करूँगा मैं जीवित रह करके वो भी बड़े मैंने सब दुख का वातावरण उस समय चारों तरफ हो गया उसके बाल के मरने पर सुग्री भी सोच में पड़ गया तारा भी सोच में पड़ गई दुखी हो ही रही थी विलाप कर ही रही थी और भगवान सबकी तरफ देख रहे थे कि देखो ये सब इस प्रकार से रो रहे हैं दुखी हो रहे हैं ये घटना ऐसी घट गई उन्होंने देखा तो भगवान तो करुणा निधान कृपालु दयालु हैं अब सब लोगों का दुख दूर करते हैं अब देखो भगवान उस समय उस तो अवस्था में दुखी लोगों का दुख कैसे दूर करते हैं तो कहते हैं तारा बिकल देख रघुराया भगवान ने देखा कि तारा सबसे ज्यादा गिलाप कर रही है दुखी है तो सबसे पहले उसी की तरफ ध्यान दिया भगवान ने और दीन ज्ञान हर लेनी माया देखो प्रशन छेद बात हो गई दीन ज्ञान भगवान ने उसको ज्ञान दिया अब वो तो ऐसा लगता है जैसे ज्ञान कोई जेद रखी हुई है सिर्फ करके तारा को जैसे दी तो वो तारा जो है चुप हो गई और उसका जो माया हर गई और समाप्त हो गई जैसे यहां भगवान ने अपने संकल्प मात्र से उसे अपने ज्ञान दे दिया <k issuing> और उसका जो माया छूट गई लेकिन दूसरी रातना ध्यान रखते हैं कि जब तक अज्ञान रहेगा तब तक माया रहेगी अगर माया का निवारण करना है और माया से मुक्त होना है तो ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए बिना ज्ञान के माया का निवारण होता नहीं है माया से बचता नहीं है <coughs> इसलिए भगवान ने भी उसको पहले ज्ञान दिया अन्यत्र भी देखते हैं जहाँ कहीं ऐसा आता है जैसे महाराजा सुंद के शरीर छूटा तो अयोध्या में सब बहुत दुखी हुए तो बस जी आए और फिर तो उन्होंने सबको ज्ञान दिया और पुरानी कथाएं सुनाई पौराणिक कथाएं कथाएं इसलिए सुनाई जाती बताई जाती अरे शान मरता कौन नहीं है मरते तो सभी है सभी के शरीर छूटते हैं ऐसे ऐसे शक्तिशाली राजा हुए हैं बड़े बड़े वीर हुए हैं बड़े बड़े योद्धा हुए हैं वो सबके संबंध में उनका शरीर समाप्त हुआ है कोई बचा नहीं ऐसे करके बताना पड़ता है जब पुराना स्मरण आता है कभी देखो तुम्हारे पिता थे वो भी तुम्हारे बाबा थे तुम्हारे दादा भी थे वो तो सबके शरीर छूटे भी नहीं छूटे ऐसे करके अब इनका भी शरीर छूटा तो शरीर सभी का छूटते ही है ऐसे ये ज्ञान की बातें बतानी पड़ती हैं इतिहास बताना पड़ता है ऐसे करके जो भगवान ने भी उसको ज्ञान दिया और भगवान ने जो ज्ञान दिया वो जो है दो तो पंक्तियों में संक्षेप में तुलसीदास ने सारा ज्ञान बता दिया आप देखेंगे मानस में भगवान बहुत जगह ज्ञान दिया जैसे लक्ष्मण को ज्ञान का उपदेश दिया उत्तरकांड में देखेंगे प्रवासियों को ज्ञान का उपदेश दिया जगह जगह भगवान उपदेश देते हैं ज्ञान की बात कहते हैं लेकिन भगवान कृष्ण की तरह गीता नहीं सुनाने लगते कि दो घंटे घंटे तक चलती रहे चलती रहे चलती रहे ऐसे नहीं सुनाते संक्षेप में बस थोड़ी बात बोलते हैं तो भगवान थोड़ा संकोची स्वभाव के हैं शील निधान है ज्यादा बातों में नहीं है ज्यादा बोलते डालते नहीं है अपने संक्षेप में जो बात कहनी है और वो ये समझते हैं कि जो जितना व्यक्ति ज्ञानवान महान व्यक्ति होता है उतना ही गंभीर होता है उसके बाड़ी में प्रभाव भी अधिक होता है वो अगर थोड़ी बात भी कह दे तो उतने से ही पूरा काम बन जाता है भगवान भी थोड़ा सा ज्ञान देते हैं उतने इसी तारा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो माया उसकी निवृत्त हो जाती है उनको बहुत बोलना नहीं पड़ता यह भी सूचित करते हैं <coughs> जिनको कि कम ज्ञान है और उनको ज्ञान का उदय हृदय में कम हुआ प्रकाश कम है और वो ज्ञान किसी को देना चाहे तब तो वो तमाम घंटों घंटों बकबक बकबक बकबक बहुत करेंगे बहुत करेंगे तो भी दूसरे व्यक्ति की चित्त में बात चढ़ेगी नहीं है उसको जो है वो हो नहीं लगेगा कि हाँ ये कह रहे हैं तो उसको आ ही जाए उसके मन में तो देखो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिना ज्ञान दिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता ज्ञान परंपरा से चलता ये तो अपने स्थान में सत्य बात है कि ज्ञान किसी से ग्रहण करना पड़ता है लेकिन ज्ञान देने वाले व्यक्ति में जब ज्ञान की गंभीरता हो गहनता हो ज्ञान की तब वो ज्ञान जो है दूसरे के हृदय में प्रभाव डालता है और वो दूसरे व्यक्ति के भी ज्ञान का दूसरे हृदय में होता है अगर जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति है उसका ज्ञान केवल मौखिक ज्ञान हो जमानी जमा खर्च हो और उसके अंदर हृदय में प्रज्ञान का प्रकाश न हो और उसके ज्ञान में जीवन उसका न हो उस प्रकार के प्रकाश में तो फिर वो ज्ञान जो वो हो शाब्दिक ज्ञान कारगर नहीं होता है व्यक्ति के दूसरे के प्रभाव नहीं डालता यहाँ तो भगवान श्री आमधिक ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप परमात्मा स्वरूप स्वयं है उनको ज्ञान देने में कोई बहुत देर लगना या कठिनाई लगना बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती संक्षेप नहीं हो जाता शास्त्रों में कहीं कहीं देखा गया है कि ज्ञान देने की छह प्रक्रियाएं छह प्रकार के ज्ञान केवल दृष्टि से देख दो तो भी ज्ञान प्राप्त हो जाए दूसरे कर दो बोल दो तो भी ज्ञान हो जाए स्पर्श कर दो तो भी हो जाए इस प्रकार से अनेक प्रकार जो हो ज्ञान देने के बताए गए हैं केवल ऐसा ही नहीं व्यक्ति दूसरे बाणी से समझाओ समझाओ फिर वो प्रश्न करे फिर समझाओ फिर प्रश्न करे फिर समझाओ दृष्टि मात्र देखने मात्र से ज्ञान का उदय हो जाए स्पर्श कर देने मात्र से ज्ञान का उदय हो जाए ऐसे ही होता है <coughs> तो ये ऐसी में यहाँ पर जो भगवान केवल थोड़ी सी बात कहते हैं विवेक की बात थोड़ी सी कह देते हैं उसी से तारा को ज्ञान हो जाता है भगवान कहते हैं देखो दो बातें एक तो शरीर है एक जीव है और इन दोनों के संयोग से एक जीवित व्यक्ति कहलाता है एक व्यक्ति है किसी को व्यक्ति देखो जीवित है आ? और कहेंगे देखो ये मृत व्यक्ति है इस मंत्र क्या है <स्थाँगा> कि जीव लगता कहता तक जीवित व्यक्ति है और जीव शरीर में नहीं तो वो जीवित नहीं है जीव रहित हो गया जीव से ही जीवित हो गया जीव से ही जीवन हो गया तो जब जीव नहीं शरीर में तो जीवन नहीं उसे मृत शरीर कहते हैं तब दो चीजें हैं एक तो शरीर पंचभ भौतिक शरीर और दूसरी तरफ जीव इनका दोनों का संयोग जीवित पुरुष अब बताइए कि इसमें जो है ये शोक करने के योग्य कौन है शरीर शोक करने योग्य है कि जीव शोक करने योग्य है अगर कोई शोक करे तो किसके लिए शोक करे अरे इस स्थ शरीर के योग तो वैसे ही नसमान है पांच पंचमी पांच का बना होगा और वह पंचमहाभूत तो है चाहे अलग अलग हो चाहे इकट्ठे हों वो शरीर जब है तो सो पंचमहाभूत पांचों इकट्ठे हैं थोड़ी देर में वो बिगड़ करके मिट करके मिट्टी मिट्टी मिल गई पानी पानी मिल गया ये सब विघटित हो गए संगठित हो गए विघटित तो हो गए तो इस ठूल शरीर के लिए क्या रोना ये तो इसी प्रकार का बनेंगे ऐसे ही है और जीव के लिए क्या रोना जीव तो वैसे ही शरीर से अलग है तो वो नित्य है वो तो बिगड़ता भी नहीं है मरता भी नहीं है वो तो रहता है नित्य है जीव तो उसके लिए उसके लिए क्या शोक करना तो अगर विवेक करके अलग अलग करके देखें तो शोक का कारण से कोई दिखाई देते तो भगवान यही बात विवेक की बात कहते हैं क्षति जल पावन समीरा पंच रचित ये शरीर जो है ये इनको पांचों पंच महाभूतों के नाम यहां गिना दिए अब देखो यहां पर यहां पर भी गिनाया आगे चल करके देखेंगे एक स्थान पर और गिनाया है पंचमहानूतों की गणना दो प्रकार की जाती है एक तो पृथ्वी से लेकर के आकाश तक की गणना की जाती है और एक आकाश से लेकर के पृथ्वी तक की गणना की जाती है जब शरीर की रचना बताई जाती है तो पृथ्वी से लेकर के आकाश तक की रचना बताई जाती है और जब इनकी उत्पत्ति बताई जाती है पंचमहानूत कहां से आ गए इनकी उत्पत्ति कैसे हुई तब आकाश से लेकर के पृथ्वी तक गिनाई जाते हैं पैतृक में जैसे देखे हैं देखते हैं कि सत्यम ज्ञानतम ब्रह्म तस्मात्मात् आत्मना आकाशा संभूता आकाशाद वायु वायु अग्नि ही अग्नि अदभ्या पृथ्वी इस प्रकार बोलते हैं तो वहां बताते हैं कि देखो पहले वो तो परब्रह्म परमात्मा सत्यनारायण स्रोत है वही आत्मा है उसी से पहले आकाश की उत्पत्ति हुई तो आकाश की जब उत्पत्ति कहेंगे तो पहले आकाश की हुई इसलिए आकाश पहले गिनाया जाए फिर गायु की हुई फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई फिर जल की उत्पत्ति हुई फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई फिर अब इन सबसे मिलकर समय से गर्भ की उत्पत्ति हुई और शरीर बने तो शरीर बने तो शरीर कैसे बना अब शरीर में सबसे पहले मिट्टी चाहिए यहां से शुरू करेंगे अब समझ लो कि गर्भ में भ्रूण बनता है पहले मिट्टी की उत्पत्ति भ्रूण बना उसके साथ जल चाहिए तब बनेगा तो फिर जल की भी आवश्यकता पड़ती है जल के साथ फिर अग्नि की आवश्यकता पड़ती है माँ के शरीर के होता है आकाश की आवश्यकता पड़ती जितना स्पेस ग्रहण करें <coughs> पहले छोटा सा बेड़ के बराबर फिर वो बड़ा हो गया तो अंडे के बराबर या अमरूद के बराबर हो गया फिर और उसके बाद बड़ा होगा तो सुश्रित निकल आया <स्थाँ> दूसरे महीने में तीसरे महीने में हाथ निकले आए पैर निकल आए ये शब्दों में बढ़ता चला जाता है तो स्पेस उसकी जितना बढ़ता जाता है उतनी तो ही आकाश घेरता जाता है उतनी तो स्पेस उसकी बढ़ती जाती है लेकिन उसमें प्राण बाद में आते हैं तो इसलिए समीर जो है प्राण का सूचक है तो इसलिए प्राण बाद में आते हैं प्राण बाद में गिनाए जाते हैं इसलिए कहते हैं कि समीरा समीर मनो भाई इस क्रम से वैसे तो अगर ये देखो तो अगर कहोगे ताल तो आ जाए शरीर के भीतर लेकिन वायु सांस न लेता है पेट के भीतर तो सांस न ले। लेकिन जब शरीर जब शरीर से बाहर आएगा उसका प्रजट होगा जन्म होगा तब सांस लेना शुरू करेगा तो वायु तो, तो उसके भीतर सबसे बाद जाएगी में जाएगी शरीर किसी प्रकार के विचार तो वायु भी गणना सबसे बाद में करते हैं तो पंच रचित तो, तो जैसे वर्णन किया तो आदमी कभी देखो इस क्रम से पांचों तत्वों से शरीर की रचना हुई पंचरचित पंचरचित हो गया लेकिन अतिम शरीर और ये शरीर तो बड़ा ही अधम है शरीर शब्द का प्रयोग करके बताया जब तो जैसे शरीर बनता है ऐसे शरीर बिगड़ता है इसीलिए शरीर कहलाता शरीर शरीरा शरीर शीर्य बने विस्त होता है और पंचमहाभूतों में फिर मिलता जैसे पंचमहाभूतों से बना ऐसे पंच पंचमहाभूतों में अंत में फिर मिल जाता है ये सभी के शरीरों को होता है जितने भी शरीर हैं कीर्पतन पशु तो पक्षियों के मनुष्यों के शरीर जितने भी हैं आप सभी को देखते हैं कि इसी प्रकार से विघटित होते हैं पंच महाभूतों में मिलते हैं मनुष्यों को भी देखते शरीरों को ले जाते हैं शरीर समाप्त पुराने जीव चला गया तो उसको शरीर को उठा करके ले गए गंगा जी उसमें गंगा जी उसमें चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो पानी तो <coughs> तो के भीतर ले जाकर उसको गई तो आग लगा दी तो, तो फिर उसको गर्मी अभी नहीं लगती फिर उसमें सर्दी लगे गर्मी लगे ये सब उसको शरीर खुश नहीं होता और बस शरीर वहां पर जल गया और जल गया तो जल्दी में क्या हुआ मिट्टी भी थी वो राख बन गई जितनी राख बची उसमें मिट्टी क्योंकि शरीर में जितना पानी था भाग बनकर उड़ गया और जितनी उसमें आग ताप थी वो आग भी मिल गई और जितने जो है उसमें वायु थी तो वायु भी मिल गई वायु पता नहीं मिल गई उसमें आना जाना वायु कदम हो गया तो तैर गई चार पत्थर गए आकाश तो उसमें जो तीस पेस घेर था वो कदम शरीर इस प्रकार से पंचमहाभूतों में इस प्रकार से लीक हो गया तो ये पंचभ भौतिक शरीर है है ये पंच महाभूत भी गिना दिए, उनके भी नाम जानने चाहिए और ये शरीर सत्य शरीर ये मत देखो अन्य लोग उनके सत्य शरीर पंच बोते हैं ये अध्यात्मिक अपने शरीर को देखो ये मेरा शरीर जैसे कि मैं कहता हूं मैं ये शरीर जो है ये मैं नहीं उसको पहले मेरा बना और ये कहो मेरा भी नहीं पहले मैं भाव छोड़ो फिर मत तो भाव छो और उसके बाद फिर आत्मभाव में आ जाओ तो इसलिए ये शरीर में नहीं हूं मेरा शरीर और मेरा शरीर कैसा है ये भी पंच पंचभौतिक है पंच महाभूतों से बना हुआ जैसे सत्य बने तैसे छोटे छोटे से बढ़ते बढ़ते तबड़ा हो गया तो इसमें पंच और उसमें महाभूत है और फिर उसके बाद ये पंचमहाभतिक पंचभ भौतिक शरीर पंच पांच मिट्टी मिट्टी पानी जल इदि को जो कुछ है उनमें सब मिल जाएगा अंत में इसकी भी यही होनी है इसलिए इस शरीर में अहम भाव रखना अध्यात्म विद्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मूर्खता है जब तक अध्यात्म विद्या के द्वार को न आगे तभी तक ये समझता रहे कि मैं शरीर हूं लेकिन अगर थोड़ा भी गीता पढ़ो रामायण पढ़ो सत्संग करो अध्यात्म विद्या को थोड़ा भी जानो तो सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए ये शरीर में नहीं हूं इस शरीर के पहले भी कहीं मैं दूसरे शरीर में था अब इस शरीर में आ गया ये शरीर भी छूट जाएगा चाहे मैं दूसरे शरीर में जाऊं और चाहे परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं लेकिन ये शरीर में नहीं और के शरीर होने के जो है ये है ये ज्ञान बहुत ही अध्यात्म विद्या में भी मोटा ज्ञान है स्थूल ज्ञान है स्थूल शरीर है और ज्ञान भी बहुत बुद्धि की जरूरत इसमें नहीं समझने की बड़े गंभीर बुद्धि की बहुत जरूरत नहीं कि तो बहुत भाई बुद्धि उसकी बहुत तेज हो बहुत विद्वान हो और बड़ी गंभीर बुद्धि हो समझ में आड़ी मोटी अकल की बात यह है कि पंच महाभूत जैसे जड़ है ऐसे शरीर भी जड़ है पंच महाभूतों से बनता दिखाई भी देता है पंच महाभूतों में मिलता भी दिखाई देता है और अन्य पंच महाभूतों से जैसे अन्न बनता है और उस अन्न को शरीर में जाता है उसी से पोषित होता है तो ये शरीर सब प्रकार से विचार करो तो यही दिखाई देता है की शरीर मेरा रूप नहीं है मेरा अस्तित्व नहीं है लोग जब खाली बैठते हैं तब जो सामने खाना खाली रखा हो तब ये कहो की ये भोजन ये अन्न में नहीं हूँ और ये अन्न मेरे सटासट में जा रहा है तो भी ये अन्न मैं नहीं हूं और अन्न से बना हुआ ये शरीर ये भी मैं नहीं हूं वहीं से देखो थाली रखा हुआ अन्न तो आप तो क्या मैं हूं तो अपने आप ही चाहे तुम्हें देखकर देखते हो तो कहते अन्न ये सामने खा गया था तुम हो यही अन्न तुम तो कभी नहीं नहीं मैं तो ये अच्छा आइए अन्न तुम नहीं हो तो जब मैं नींद तो तुम हो अब अन्न हो हाँ? तो ये नहीं है इतनी बात तो कम से कम प्रारंभिक बात है ये तो खुद बार बार सोचनी चाहिए और देहाभिमान छोड़ दिया जब तक देहाभिमान जीव का नहीं छूटेगा तब तक, तक आगे अध्यात्म विद्या कि मैं जीव नहीं हूँ आत्मा हूँ परमात्मा हूँ ये सब बात असंभव चित्त में चढ़ेगी नहीं आएगी नहीं इसलिए खुद दृढ़ता पूर्वक ये बात जैसे साथ कहते हैं कि यह शरीर में नहीं हूं और ये शरीर में नहीं हूं इतनी इच्चियां बताई इनको तो ध्यान रखें और एक बात और भी कि मैं शरीर नहीं हूं अरे मैं शरीर हो हूं कैसे सप्ताह ये तो बड़ा गंदा शरीर है अधम शरीर है मलभांड है शंकराचार्य मलभांड बार बार बोलेंगे तो। अरे भाई ये तो मलभांड है इसमें मल मूत्र का भंडार है ये सब भरा हुआ है इसके भीतर मांस अब इसके ऊपर से तो ये चमनी चढ़ी हुई है इतने मात्र से आप समझ लो यहाँ बड़ा साफ सुथरा है बड़े साफ सुथरे अरे भीतर इसके भीतर सर इतना गंदी बढ़िया शव को छू लेते हैं तो फिर नहाना पड़ता वो मलमूत्र जो है अपना देखते हैं रोड है। तो जो मलमूत्र गए अब देखते हैं कि देखो मल ये और बल क्या है अभी थोड़ी देर पहले यही मल हम थे और कहते थे मैं हूं अब ये मन निकल गया अब मन पड़ा हुआ तो कभी यही मैं हूं कह रहे नहीं कहेंगे ये मैं हूं पथड़े क्यों कहते हो शरीर को मैं हूं को मैं नहीं कहते हो मन को मैं नहीं कहते हो तो शरीर को तो मैं क्यों कहते हो। <ख्यों> देखो शरीर को बार बार इस प्रकार से विचार करो तो इसमें देखते हैं अध्यात्म विज्ञान विचार की सबसे बड़ी उपयोगिता है जो विचार करता है वो तो सब बासवीन में आती है और आगे बढ़ता देते विचारहीन व्यक्ति उनको सब अंधकार अंधकारी रहते हैं और कुछ न कुछ समझे रहते हैं विचारहीनता के कारण भ्रांति बनी रहती है इसलिए जो जो फैक्ट है जो सत्य है जो सब रोज अनुभव करते हैं देखते हैं समझते हैं उसके बाद को स्वीकार करो उसमें स्वीकार करने में अस्वीकार करने में क्या बात सही मन भाण है तो है जैसा है वो अपने आप देखो नो okay, कह मन भाण नहीं था फाइजर तो भी अच्छी चीज है ऐसे लगता है चाहे जितना अच्छा प्रिय लगता हो लेकिन इस शरीर में प्रियता की कोई वस्तु को, तो ही नहीं शरीर में शरीर क्या प्रिय है इसमें? क्या चीज ऐसी बहुत अच्छी चीज शरीर में है जिसे काल की प्रिय लगता है अपना शरीर इसलिए यहां भी कहते अति अधम शरीर अधम तो है ही है तो जब विभाजन किया जाता है उत्तम मध्यम का तब कहा जाए उत्तम मध्यम निकृष्ट और फिर अघम इस श्रेणी में अधम के बाद फिर कुछ नहीं है माने इससे खराब कोई चीज नहीं है अधम और अधम अगर अति लगा हाँ? तो है तो कहीं गुंजा ऐसे नहीं लगी कि शरीर में कोई अच्छाई देखने की है कोई अच्छाई है अगर कहीं ये शरीर में कहीं अच्छाई है तो बस एक ही अच्छाई उत्तरकांड भगवान बताएंगे कहेंगे अगर शरीर का आपने उपयोग कर लिया इसके द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त कर ली ये इंस्ट्रूमेंट इसको बना लिया तो तो बस उसका सदुपयोग हो गया मान लो कि शरीर को शरीर धन्य हो गया तुम्हारा उपयोग हो गया इसका अगर ये नहीं किया तो, तो, तो, तो शरीर जैसा है तो सत तो है ही शरीर है, है तो कहते हैं पंच अति अधम शरीरा नासमान भी इसका मानो शरीर आदिमंत है और अंतव, अंतवंत भी है और जब मध्य में है तब तो वह हो अधम है <coughs> निकृष्ट है इसलिए कादात्मक करो शरीर नाम भाव दूसरी बात ये कहते हैं प्रकट सो तनु आगे शोभा भगवान ने कहा कि देखो ऐसा जो शरीर है ये निकृष्ट शरीर भी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ का शरीर जो ये है जो है ही है ये गया आगे अब वो कि हम शरीर तो है यहाँ पर लेकिन हम शरीर के लिए चले रो रहे हैं है? हम तो रो रहे हैं जो शरीर छोड़ करके चला गया उसके लिए है? तो भगवान कहते हैं उसके लिए भी होने की बात है कि जीव नित्य कहीं ही लगे तो रोगा जीव तो नित्य झूठ मर नहीं वो तो जीव शरीर छोड़ करके हमने उसको बैतूल मैदान में भेज दिया आराम से वहां रहेगा यहाँ तो कौन से कौन तकलीफ वहां पर है आप तो क्या उसको हाँ? साथ छोड़ गया तो क्या <laughs> अच्छा ही क्या थी तुम्हें <laughs> उसी प्रीता से निटारे प्रिय नहीं आसक्ति थी तो आसक्ति जो है वो जीव में आसक्ति होना इसके तात्तर ये है